आध्यात्मरामण अयोध्यासग भगवान्वन गमन श्रीमहादवाच आया तागरा दृष्टान मगे राम सजान कि लक्ष्मीक्षच परस्परम कैकेयी वरदानुवा दुखसमता बतराजा दशरथ सत्यसध प्रि सु स्त्री हेतोर कामी तथ्य समता कईकेयी वाक दुष्टा राम सत्य प्रियंकर विवासयामा कथम क्रूरकर्मातिमूधी हे यत्र वस्तव्य गामो दैवकान यम पश्यन्तु सानजो सर्वे पश्यं जानकिे पादचारेण गी श्रीमहादेवजी बोले जानकी और लक्ष्मण के सहित श्री रामचंद्र जी को मार्ग में आते देख और कैके के वरदान आदि का समाचार सुन समस्त नगरवासी दुखातुर होकर आपस में कहने लगे हाय कामवश राजा दशरथ ने अपने सत्यपरायण प्रिय पुत्र को स्त्री के कारण छोड़ दिया उसकी सत्यपरायणता कैसे रही और दुष्टा कैके ने भी सत्यवादी और प्रियकारी राम को क्यों वनवास दिया वह ऐसी क्रूर कर्मा और हत बुद्धि क्यों हो गई भाइयों अब हमें यहाँ न रहना चाहिए हम भी आज ही वन को चलेंगे जहाँ स्त्री और छोटे भाई के सहित श्री राम जाना चाहते हैं देखो तो आज जानकी जी पैदल चल रही हैं कुंभी कदाचिदृष्ट्वा जानकी लोकसुंदरी पाद न ग्छती जनसंघेनावृता पादचारेण गजास्वादे विवर्जिता ग्छति द्रक्षत विभुम सर्वोकसुंदर हाय जिस लोक सुंदरी जानकी को पहले कभी किसी पुरुष ने शायद ही देखा हो वही आज बिना किसी पर्दे के जन समूह में पैदल चल रही हैं भाइयों इन सर्व सर्वलोकिक सुंदर भगवान राम की ओर भी देखो ये भी आज बिना हाथी घोड़े के पैदल ही जा रहे हैं राक्षसी कहे कहे नाम जाता सर्वविनाश ने मशापी भुखम सीताया पादान बलवान्वे विविधरेवा बिविधे प्रयत्नों दुर्बल दुखाकुले वृंदे साधूना मुलिपुंगव नाम की राक्षसी सब का नाश करने के लिए उत्पन्न हुई है भाई इन सीता जी के पैदल चलने से राम जी को भी तो बड़ा दुख होता होगा किंतु तो क्या किया जाए इसमें दर्व ही प्रबल है पुरुष का प्रयत्न सर्वथा असमर्थ है अब्रविद्वाम देवोथ साधु नाम संगम मानसो चतरा सीताम्बा बचम तत्पत इस प्रकार श्राध समाज को दुखा तो देख मुनिवर वामदेव उनके बीच में आकर कहने लगे मैं आप लोगों को वास्तविक बात बताता हूँ आप इन राम और सीता के लिए किसी प्रकार की चिंता न करें रे साम परो विष्णु आदिनायणस्म एसा सा जानकी लक्ष्मी गएती विश्रुता असौ शेषस्तमे लक्ष्मणाख्य सांप्रतम ऐस मयागुण युक्त तीव ये राम आदिनारायण विष्णु है और ये जानकी जी जोग माया नाम से विख्यात श्री लक्ष्मी जी हैं इस समय जो लक्ष्मण नाम धारण कर इनका अनुगमन कर रहे हैं ये शेष जी हैं ये पुरुषोत्तम भगवान ही माया के गुणों से युक्त होकर विभिन्न आकार वाले से प्रतीत हुआ करते हैं